no show talk amrit dwar number 3 priya atman ek subh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 फिर उन्होंने दो व्यक्ति भेजे उन्होंने लौट के बताया कि वो आदमी एक एक मुद्रा गिन के गंगा में फेंक रहा है फिर वह आदमी लौटा है रामकृष्ण उससे कहने लगे कि जो काम एक ही बार में हो सकता था तूने व्यर्थ व्यर्थी हजार बार में किया जो काम एक ही कदम में हो सकता था तूने व्यर्थ व्यर्थी हजार कदम उठाए जिस चीज को फेंकना था उसे गिनने की क्या जरूरत थी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 जीवन चुक जाएगा और अंधेपन से मुक्ति नहीं हो सकी इसलिए इकट्ठा ही ये बात समझ लेनी है कि अगर विश्वास गलत है लंगड़ा लूला करता है मनुष्य को परतंत्र करता है अगर ये दृष्टि और विवेक स्मरण में आता है तो फिर इस विचार में मत बैठे रहिए कि धीरे धीरे हम विश्वासों को छोड़ेंगे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 एक दीवार खड़ी हो जाती है इस बात की कि मैं जानता हूं और जिस आदमी को ये ख्याल पैदा हो जाता है कि मैं जानता हूं वो ये भूल ही जाता है कि आदमी की सामर्थ्य कितनी है और सत्य कितना बड़ा है सत्य कितना अनंत है और कितना अनादि है सत्य कितना असीम है और मैं कितना सीमित और कितना छोटा हूं ये वैसे ही है जिसे कोई चला जाए समुद्र के किनारे और अपनी गगरी में पूरे सागर को भर लेना चाहे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 प्रार्थना का द्वार भी उन्हीं के लिए खुलता है परमात्मा का द्वार भी उन्हीं के लिए खुलता है एक फकीर था अगस्तीनस वो तीस वर्षों से ज्ञान इकट्ठा कर रहा था जितने शास्त्र उपलब्ध थे उसने पढ़ा लिए, उसने कंठस्थ कर लिए वो सब जान लिया था जो जाना जा सकता था लेकिन परमात्मा की कोई खबर न मिली थी फिर वो घबराया फिर वो चिंतित और दुखी हो गया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 और उसने जाके आकाश की तरफ हाथ जोड़े और काहे परमात्मा यह अंतिम मेरी अंतिम मेरा निवेदन है या तो तू मुझे मिल और या फिर मैं डूब के आत्महत्या के लेता हूं यह अंतिम दांव है मेरा अहंकारी हमेशा ही दांव लगाते हैं अहंकार से बड़ा कोई जुआ नहीं है अहंकार ही सबसे बड़ा दांव है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 शायद वो सत्य को जान कर लौट रहा है क्योंकि उसकी आंखों में कभी खुशी नहीं देखी गई थी उसके ऑंठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी गई थी उसके पैरों ने उसके पैर भी नाच सकते हैं इसकी किसी को कल्पना ना थी लोगों ने भीड़ लगा ली और उन्होंने कहा अगस्तनेस क्या तुमने उसे पा लिया जिसे तुम पाना चाहते थे क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानने के लिए तुम दीवा में? क्या मिल गई वो बात क्या पा लिया वो ज्ञान अगस्ती ने कहा कि नहीं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 वो अज्ञान बेहतर जो जानता है कि नहीं जानते उस ज्ञान से जिसको ये ख्याल होता है कि हम जानते हैं अज्ञान तो कभी ना कभी ले जाएगा प्रभु के किनारे पर लेकिन ज्ञान रोक लेगा क्योंकि फिर जानने को कुछ शेष नहीं रह जाता इसलिए जानने को भी कुछ शेष नहीं रह दूसरी बात स्मरण दखलनी जिसकी है कि कहीं हम ज्ञानी तो नहीं हो गए अंधा हमारे जीवन में क्रांति नहीं हो सकेगी और ज्ञानी होने का मजा ऐसा है जिसका कोई हिसाब नहीं चार शब्द कोई ही सीख ले और ज्ञानी हो जाता है। चार शास्त्र कोई ही पढ़ ले और ज्ञानी हो जाता है। इस स्मृति को ही ज्ञान समझ लेता है जो बात याद हो जाती सोच लेता है ये मैंने जान दिया स्मृति ज्ञान नहीं है ज्ञान बात ही और है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 देखने में ऊपर से एक जैसे मालूम पड़ते हैं हौज भी कुआ मालूम पड़ती है कुआ भी हौज मालूम पड़ता है लेकिन उनमें बुनियादी फर्क है उनमें आत्मिक फर्क फर्क है हौज का सारा पानी उधार है अपना उसके पास कुछ भी नहीं कुएं के पास सब कुछ अपना है उधार कुछ भी नहीं कुए के पास अपनी आत्मा है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 चित्त पर से कुछ चीज हटानी पड़ती है भीतर जल स्रोत तो उपलब्ध हैं वो फूट पड़ते हैं उनके झरने प्रकट हो जाते हैं पंडित हौज जैसी प्रक्रिया है उसे सब कुछ लाना पड़ता है गीता से कुरान से बाइबल से बुद्ध से महावीर से सब लाला के इकट्ठा करना पड़ता है दीवाल बनानी पड़ती है उसमें फिर पानी उधार भरना पड़ता है पंडित एक हौज और बड़े मजे हैं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 सर वो बदबू फैलाता है बदबूओं से संप्रदाय खड़े होते हैं संघर्ष खड़े होते हैं युद्ध खड़े होते हैं मंदिर जलाया जाता मस्जिद जलाई जाती औरतों की इज्जत लूटी जाती बच्चे काटे जाते खून बहता सड़कों पर ये सड़े हुए पंडित से निकली हुई दुर्गंध के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है लेकिन कुआ सड़ता नहीं है कुए का जल तो ताजा बना रहता है और भी फर्क है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 कुआ तो जितना अपने को जानता है उतना ही विनम्र उतना ही ह्यूमिलिटी से भरता चला जाता है फौज जितना अपने को जानती उतनी अकड़ से भरती चली जाती है कि मैं कुछ हूं क्योंकि उसका किसी से कोई संबंध नहीं वो अपने में बंद कुंठित और समाप्त है वो क्लोज्ड एंटाइटी है कुआ एक ओपनिंग है दूर तक उसके द्वार खुले हुए हैं फौज के पास कोई खिड़की द्वार नहीं है वो सब तरफ से बंद है पंडित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 फौज बड़ी सरल है सुविधापूर्ण है कठिनाई नहीं है कोई कुछ करना नहीं पड़ता है कुआ खोदने में कुछ करना पड़ता है और कुआ खोदने में जोखम है कि हो सकता है जल स्रोत मिले या ना मिले हो सकता है चट्टान आ जाए और आगे ना बढ़ा जा सके लेकिन इस लिहाज से फौज बड़ी सुरक्षा की बात है कोई खतरा नहीं कोई जोखम नहीं जितने कमजोर लोग हैं इसलिए वे हौज बना के तृप्त हो जाते हैं जितने आलसी लोग हैं वे हौज बना के तृप्त हो जाते हैं। जितने सुस्त लोग हैं वे सब हौज बना के तृप्त हो जाते हैं। लेकिन वे भली भांति स्मरण रखें कि हौज उनके प्राणों की प्यास को पूरा नहीं कर सकेगी उनके प्राणों की अभी उससे पूरी नहीं होगी क्योंकि प्राणों की मांग तो उसके लिए है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 न उसे ये पता है कि सूर्य नारायण भगवान है और अपने रथ को जोत के सुबह सुबह निकल आते हैं और शांत तक रथ दौड़ाते हैं और भगवान की आज्ञा पूरी करते हैं उसे ये पता नहीं उसे ये भी पता नहीं कि सूर्य जो है वो हीलियम गैस का गोल पिंड है और उसमें आग जलती रहती है और वो इतना करोड़ वर्ष से जल रहा है और इतने करोड़ वर्ष बाद ठंडा हो जाएगा उसे ये वैज्ञानिक बात भी पता नहीं वो तो आंख खोलता है और विषमय विमुक्त भाव से सूर्य उसके सामने खड़ा हो जाता है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 लेकिन एक सन्यासी एक बौद्ध भिक्षु कुएं के पास से निकला उसने नीचे आवाज सुनी तो उसने झांक के देखा एक आदमी डूब रहा है घबरा रहा है चिल्ला रहा है उसने दीवाल की ईंट पकड़ रखी है और चिल्ला रहा है मुझे निकालो उसने कहा भिक्षु जी मुझे बाहर निकालो उस सन्यासी ने कहा मेरे दोस्त जीवन तो दुख है बाहर भी निकल के क्या करेगा जीवन तो एक दुख है जीवन तो एक, जीवन तो एक पीड़ा जीवन में कोई सार नहीं जीवन अनर्थ है धन है वे जो जीवित नहीं जो जन्मे नहीं वे और भी धन हैं। जो जन्मते हैं और जल्दी मुक्त हो जाते हैं वे और भी धन हैं तो तेरी मुक्ति आ गई तू क्यों परेशान होता है। उस आदमी ने कहा कि यह बातें फिर मुझे समझाना मुझे पहले बाहर निकालो लेकिन वह भिक्षु धम्म के सूत्र दोहराने लगा और कहा कि देख भगवान ने कहा है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 कि पता नहीं ये निकालेगा कि नहीं निकालेगा लेकिन मजबूरी थी उसे चिल्लाना पड़ा उस कन्फ्यूशियस को मानने वाले भिक्षु ने कहा मेरे मित्र तुझे पता नहीं है कन्फ्यूसियस ने अपनी किताब में लिखा है कि हर कुएं पर घाट जरूर होना चाहिए जिस राज्य के कुएं पर घाट नहीं होते वो राजा अधर्मी तू बिल्कुल मत घबड़ा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 समाजवादी बुद्धि का होगा उसने का समाज बचा रहता है आदमी तो आते हैं चले जाते व्यक्तियों का कोई मूल्य नहीं है तू मर भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं लेकिन तेरे कारण एक प्रेरणा मुझे मिल गई मैं आंदोलन चलाऊंगा <laughs> वो आदमी चिल्लाता रहा वो भिक्षु के आंदोलन चलाने लगा नेता इसी तरह के लोग होते दुनिया में वह आदमी को नहीं देखते आंदोलन मूल्यवान होते वो जाके भीड़ में उसने सभा शुरू कर दी और लोगों से कहा कि आंदोलन चलाओ राज्य के प्रत्येक कुएं पर घाट होना चाहिए वो देखो एक आदमी सामने मर रहा है वो आदमी तो हैरान रह गया लेकिन कोई उपाय नहीं था और थोड़ी देर बीते वो बिल्कुल मरने के करीब है तब एक ईसाई मिसनरी वहां पहुंच गए उसने भी झांक के देखा आदमी चिल्लाया कि मुझे बचाओ उसने कहा बिल्कुल मत घबड़ा उसने जल्दी से रस्सी फेंकी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 हमारा देखना एकदम अंधा देखना है क्योंकि सब जगह ज्ञान सब जगह ज्ञान सब जगह शास्त्र हमें घेरे हुए हम उन्हीं के माध्यम से देखते हैं हम जान ही नहीं पाते एक फकीर था मुल्ला नसरुद्दीन एक मित्र ने उसे कुछ कुछ मांस भेंट कर दिया और साथ में एक किताब भी दे दी जिसमें मांस पकाने की विधि लिखी हुई थी पाक शास्त्र रहा होगा वो वो किताब और मांस लेकर अपनी घर की तरफ खुशी से चला वो अपनी खुशी में भागा जा रहा था और एक चील ने झपट्टा मारा और उसका मांस ले गई उसने चील को देखा और उसने कहा मूर्ख ले जा मांस का क्या करेगी किताब तो मेरे पास बनाने की तरकीब मेरे पास वो अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी से कहा बड़ा मजाक हो गया एक चील मूर्ख बन गई है मांस ले गई मूर्ख उसको पता नहीं कि बनाने की तरकीब मेरे पास उसकी पत्नी ने कहा कि धन्य हो पंडित राज तुम धन्य हो चील को किताबों की जरूरत नहीं है चील का मांस सीधा संबंध हो जाता है किताब की आदमियों को जरूरत है मजाक चील के साथ नहीं तुम्हारे साथ हो गई है मूर्ख तुम बन गए हो लेकिन हम सबके साथ ही मजाक हो गई जिंदगी से कोई सीधा संबंध नहीं बीच में किताबें हैं और हम सोचते हैं किताब हमारे हाथ में है तो सब कुछ हमारे हाथ में जिसके हाथ में सिर्फ किताब है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसका हाथ खाली है और खाली हाथ से भी बदतर है क्योंकि खाली हाथ में कभी कुछ हो सकता था इसका हाथ पहले से कचरे से भरा हुआ है इसके हाथ में कभी भी कुछ नहीं हो सकेगा जिंदगी को जानना और जीना है किताबों को ढोना नहीं लेकिन हम सारे लोग किताबों को ढोकर ज्ञानी बने हुए हैं और इसलिए हमारा धर्म से सत्य से प्रभु से कोई संबंध नहीं हो पाता है। दूसरा सूत्र ज्ञान नहीं विस्मय, बूढ़ी आंखें नहीं अनुभव से बूढ़ी आंखें नहीं सीखी हुई बूढ़ी आंखें नहीं अनसीखी हुई अनलर्न सीधी सरल बच्चों जैसी इनों से निर्दोष आंखें वे ही आंखें जीवन के सत्य को उघाड़ने में समर्थ होती हैं ये मैंने दूसरे सूत्र के संबंध में थोड़ी सी बात कही कल सुबह तीसरे सूत्र के संबंध में आपसे कहूंगा मेरी बातों को इतनी शांति और इतने प्रेम से सुना सब बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करता